ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयाशिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार कल हम लोग कर चुके हैं कथन पूर्वक इस अधिकरण के विषय को भी भाष्कर भगवान ने बता दिया द्वितीय पाद में उत्क्रमण बताया गया अब उत्क्रमण साध्य मार्ग का तथा गंतव्य का वर्णन करने के लिए यह पाद प्रारंभ हो रहा है। अधिकरण का विषय है उत्क्रमण साध्या, साध्यालोक गंतव्य है और गंतव्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मलोक के अधिकारियों को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग एक ही है या अनेक है यह संशय हुआ तो पूर्व पक्षी ने कहा अलग अलग शाखाओं के अलग अलग उपासना के प्रकरण में उपासना अंगत्वेन रूपे न चिंतनीय मार्ग अलग अलग बताया जा रहा है इसलिए अनेक प्रकार का मार्ग माना जाए त्युलोक से पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ तब अर्चिरा अनेक पर्व वाला अर्चिरादि मार्ग एक है उपासना अनेक होने पर भी जैसे अनेकों सगुण ब्रह्म उपासनाओं में उपास्य सगुण ब्रह्म एक है ऐसे उपासना अनेक होने पर भी उनका फल ब्रह्मलोक रूपी गंतव्य एक होने से गमन के लिए मार्ग भी एक ही होगा अनेक पर्व वाला इत्याकारक सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है ये प्राप्त अभिद्मे इस अवतरण भाष्य में भाष्य के अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा कि उपासना भेदेपि उपास्य ब्रह्म ऐक्यवत मार्ग ऐक्यम विरुद्ध सिद्धांत एवमिति तो उपासना भिन्न होने पर भी उपास्य ब्रह्म जैसा एक है उसमें कोई विरोध नहीं होता उपासना अनेक होने से उपास्य को भी अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही अनेक उपासना का फलभूत ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए मार्ग एक हो तो भी कोई विरोध नहीं है मार्ग ऐक्यम अविरुद्धम इस प्रकार का सिद्धांत एवं प्राप्त अभिद्म इत्यादि के द्वारा बताया जा रहा है अब सूत्र का उच्चारण कर लें अर्चिरादिना तत्प्रथित अर्चिरादिना तत्प्रथित अर्चिरादिना तत्प्रथित ऐसे दो पद हैं अर्चिरादिना इस प्रथम पद के साथ कुछ पदों का अध्ययन करके शांति की प्रतिज्ञा हो जाती है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मलोक उपासना का फलभूत तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति चाहने वाला ब्रह्मलोक प्रेप्सु कहलाता है। इसका अध्यय किया जाएगा और वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा वाला एक दो नहीं जितने भी हैं, उपासना के फलभूत समस्त उपासक ब्रह्मलोक को चाहने वाले यहाँ पर सर्वो ब्रह्म प्रेपु इन शब्दों से ग्राह्य है इसलिए भाष्य में भ्कर भगवान सर्व ब्रह्म प्रेप इन दो पदों का अध्ययन करेंगे सर्व वाक्यम सावधारण भवति इस नियम से एवकार को भी ले आएंगे उस एवकार का अन्वय होगा अर्चिरादीना के पास में और ब्रह्मलोकम् इसको तंत्र से करना आधारित इसलिए ब्रह्मलोकम प्रेपसु इसमें प्रेपसु के साथ भी ब्रह्म लोकम का अन्वय होगा और एक गच्छी पद का भी अध्यय करेंगे उसके कर्म के रूप में भी ब्रह्मलोकम का अन्वय होगा तो इस प्रकार एक सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा सर्व ब्रह्मलोक प्रेप्सु गच्छति अर्चिरादीनाछति पथकाध किया तो सभी ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा वाले उपासक उपासक शरीर छोड़ने के बाद अर्चिरादि एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मलोक ले जाने के लिए एक ही मार्ग है अनेक नहीं अर्चिरादिना एक मार्गे नम्हलोकम गी एक उपासक दो उपासक नहीं सभी उपासक अर्चिरादि एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक जाएंगे दूसरा कोई मार्ग नहीं है जैसे पहले वैष्णव देवी का दर्शन करने के लिए एक ही वो के अंदर से कहते हैं मार्ग था जल भरा रहता था वहीं से जाना वहीं से आना अब तो अलग भी बन गया ऐसे एक ही मार्ग है ब्रह्मलोक जाने के लिए अर्चिरा दिना इस प्रथम पद के साथ अनेक अन्य, अन्य, अन्य पदों का अध्याय करके सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य बना पूर्व <coughs> पक्षी पूछेंगे कस्मात्नाथ एक अवान्तर प्रश्न प्रतिज्ञा के साधक हेतु विषय को पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा कि कस्मात तो। हेतु हेतु बताया जा रहा है द्वितीय पद के द्वारा तत्प्रथित तत में ष्ठी तत्पुरुष समास है तस्य तस्या प्रथित ऐसा ये पंचमी अंत है तत्प्रथित और तस्य शब्द का अर्थ है मार्गस्य। ये जो अर्चिरादि एक मार्ग हैं, यही सभी उपासकों को ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है ऐसी उसकी प्रसिद्धि होने से ये अर्थ है तत्प्रथित तो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग के रूप में अनेक पर्व वाले एक अर्चिरादि मार्ग की ही प्रसिद्धि होने के कारण ये निश्चय होता है कि सभी ब्रह्मलोक जाने वाले उपासक अर्चिरादि एक ही मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं आगे हैं अर्चिरादिना तत्प्रथित ये सूत्र का हुआ इस प्रकार का अर्थ भाष्य में आ रहा है भाष्य को देखिए सर्वो ब्रह्म प्रेपु अर्चिरादिना एव अध्वना अरंगति इति प्रति जानी महे तो सभी ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा वाले अर्चिरादि एक ही मार्ग से गति जाता है सभी जाते हैं ब्रह्मलोक अर्चिरादि एक ही मार्ग से यह हमारी प्रतिज्ञा है प्रति जानी महे यानी हम प्रतिज्ञा करते हैं अंगीकार करते हैं मार्ग एक ही है करके पूर्व हैं अध्व शब्द है मार्ग का वाचक अध्वना मार्गेण यानी गच्छति। अर्चिरादि एक ही मार्ग से सभी उपासक ब्रह्मलोक जाते हैं यह अर्थ निकलेगा अर्चिरादिना ये जो प्रथम पद था इसके साथ कुछ पदों का अध्ययन करके ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ अब तत्प्रथिते ये जो हेतु वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं कुतः ये प्रश्न हुआ प्रश्न वाक्य से ही अवतरण है भाष्य में तो कुतः का ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का कुतह शब्द से यानी कस्मात्तु तो, तो हेतु बताया तत्प्रथिते से प्रथित इस पद की व्याख्या है भाष्य में प्रथित ही ये मार्ग सर्वेशम विदुषाम विदुषाम यानी उपासना तो सभी उपासकों के लिए उपासना के फलभूत ब्रह्मलोक की प्राप्ति के मार्ग के रूप में यही अर्थिरादि एक मार्ग प्रथित है यानी प्रसिद्ध है प्रथित शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध तो कहां कहा पर प्रसिद्ध है तो कहा पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वो श्रुति बताई जा रही है कि तथा ही पंचाग्नि विद्या प्रकरणे ये चाई अरण्य श्रद्धा सत्यम अपि अर्चिरादिका अर्चिरादि श्राव्यते। तो पंचाग्नि विद्या का प्रकरण बृहदारण्य तथा दोनों में है छांदोज्ञ्य में आए हुए पंचाग्नि विद्या के प्रकरणस्थ मार्गबोधक वाक्य में श्रद्धा के साथ सत्यम न होकर के तप है श्रद्धा तप इतिपास बृहत अरण्य में सत्यम है तो ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते तो जो अरण्य में रह करके श्रद्धा पूर्वक सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वे लोग याने वानप्रस्थ और सन्यासी और ये ग्रामे पंचाग्नि उपासक को इससे पहले लिया जाता है ये इमें ग्रामे एवं उपास थे ऐसा आता है और ये चामी अरण्य श्रद्धा सत्यम चामी शब्द से लेने हैं पंचाग्नि उपासक गृहस्थों से अतिरिक्त सत्य नामक ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी चामी शब्द से ग्रह हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं इसी मार्ग से ते अर्चिस अभी इसमें ते शब्द से पंचाग्नि उपास ग्रहस्त, और ये चामी शब्द से ग्राह्य ब्रह्मचारी तथा सन्यासी इनको भी लेना है वे विद्यांतर विद्यांतर शीली है। तो शीली हैं तो इति नाम तो विद्यांतर का अनुसंधान करना विद्यांतर यानी पंचाग्नि उपासना से भिन्न उपासना ब्रह्मलोक प्राप्ति की हेतु हेतुभूता करना जिनका शील है स्वभाव है वे वे भी अर्चिरादि का स्ति श्राव्यते, उनको भी अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति बताई जा रही है तो शाद ए तत्त इससे इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार पहले सूत्रस्थ तत्प्रतिते का अर्थ कर दिया हेतु का कि तस्य मार्गस्य तस् मार्ग से प्रसिद्धवात्ति हेत्थी तत्पुरुष समास है और तत्शब्द मार्ग का परामर्शक है अब शाद श्याद इत्यादि सिद्धांति के प्रति आशंका पूर्वपक्ष की है श्यादत इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ये ची अविशेष्रुति अश्रुतगतिविद्या विषया मार्गभेद शंकते श्यादी कहते हैं जो ये चामी अरण्य से पंचाग्नि उपासकों से अतिरिक्त उपासकों को भी अर्चिरादि वाला श्रुति वाक्य है यह ये चामी शब्द पंचाग्नि उपासक से अतिरिक्त सभी उपास उपासना करने वाले उपासकों का परामर्शक न मान करके ये माना जाए कि जिन जिन उपासनाओं के प्रकरण में अग्नि लोक वायु इत्यादि नहीं बताया गया है जिन उपासनाओं के अंग के रूप में चिंतनीय मार्गांतर का कथन नहीं है ऐसी उपासनाएं हैं उपासनाओं का वर्णन तो है लेकिन उनके अंगत्व अनुरूपण चिंतनीय मार्ग का वर्णन नहीं है जिन उपासनाओं के प्रकरण में ऐसी उपासनाओं के अनुष्ठाता उपासकों को ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते इस वाक्यस्थ ये चामी शब्द से ग्रहण करिए ऐसी व्यवस्था पूर्व पक्षी बता रहे हैं इसलिए ये जो अविशेष श्रुति यानी सामान्य श्रुति है उपासक मात्र की ग्राहक उसे पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त उपासना करने वाले सभी उपासकों का परामर्शक न मान करके माना जा पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त जिन उपासनाओं के प्रकरण में उपासना के अंगत्व रूपेण मार्ग विशेष का वर्णन नहीं है ऐसी उपासना करने वाले उपासक भी अर्चिर आदि मार्ग से जाते हैं पंचाग्नि उपासक के तरह ये बता रहा है वो वाक्य और जिन पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त तो उपासना के प्रकरणों में मार्गांतर का वर्णन है वे उपासक तो उन उपासनाओं के अनुष्ठाता तो जाएंगे वहां जो मार्ग बताया है तत्त उपासना के अंगत रूपे चिंतनीय उस मार्ग विशेष से ही उनके लिए अर्चिरादि मार्ग नहीं है उनके लिए वो मार्ग ऐसा माना जाए, इसलिए मार्ग अनेक है एक नहीं ये जो अविशेष श्रुति है सामान्य श्रुति श्रुति के आधार पर सभी उपासक अनेक पर्व वाले एक अर्चिरादि मार्ग से ही जाएंगे ये निश्चय नहीं होता अनेक मार्ग ही हैं ऐसा निश्चय होता है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ये टीकाकार ने लिखा कि ये च इति ये चने ये चामी अरण्य श्रद्धा सत्यम ये वाक्य ये है अविशेष श्रुति यानी सामान्य श्रुति ये अश्रुत गतिविद्यातिविद्या विषया का मतलब जिन उपासनाओं के प्रकरण में उपासना अंगूपेण मार्ग विशेष का वर्णन नहीं है ऐसी उपासना करने वाले उपासकों को पंचाग्नि उपासना करने वाले उपासक जिस मार्ग से जाते हैं अर्चिरादि वही मार्ग मिलता है ये ये सामान्य श्रुति बताएगी और बाकी उपासना करने वाले उपासकों को तो वहाँ जो मार्ग बता है वह मार्ग इसलिए उस सामान्य श्रुति से मार्ग ऐक्य का निश्चय नहीं होगा मार्ग भेद सिद्ध हो सकता है इति इत्यादि से अब भाष्य मगभेद श्यात भाष्यम यासु विद्यासु न गति तासु काचिद्गति उच्य सेय अर्चिरादि उपतिषतासुन श्रव्य के अर्चिरादी इति तो कहते हैं जिन उपासनाओं के प्रकरण में काचित गति न उच्छ उस उपासना के अंगतम रूपे न चिंतन या कोई भी गति नहीं बताई गई है तासुम अर्चिरादि का उपतिष्ठता वहां पर ये जो सामान्य श्रुति के द्वारा बताया गया अर्चिरादि मार्ग है वह उपस्थित होगा वे उपासकों जाएंगे अर्चिरादी मार्ग से, किंतु कुछ उपासनाएं ऐसी भी हैं जहां पर अर्चिरादि भिन्न मार्ग का तत्त उपासना के अंगत्विन रूपेण चिंतन करने के लिए बताया गया है उन उपासनाओं उपास्तना, के अनुष्ठाताओं को उपासनांगत रूपे उन मार्गों के चिंतन को सार्थक बनाने के लिए उन्हीं उन्हीं मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति मानी जाए इस अभिप्राय से कहते हैं कि यासु तू यासु उपासनासु अन्या श्राव्य अर्चरादि मार्ग से भिन्न मार्ग सुना जाता है कासु किम इति अर्चिरादि आश्रयनम नहा पर भी उस उपासना के अनुष्ठाता उपासकों को अर्चिरादि मार्ग से ही भेजने का क्या मतलब है कोई प्रयोजन नहीं है वहां तो माना जा कि उन उपासनाओं के उपासक तत्तउ उपासना के अंगत्वने रूपेण न चिंतनीय जो जो मार्ग बता उन उन मार्ग से जाते हैं ये मानना उचित होगा शब्द हैं शंका के समाप्ति का अध्योतक इस प्रकार ये शंका हुई अत्र उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है समाधान भाष्य को देखिए अत्र अत्रोचते भवेत यदि अत्यंत भिन्ना एवं एता श्रितय शू कहते हैं जैसी पूर्वपक्षी शंका करना चाहते हैं मार्गभेद मार्ग भवे हो सकता है लेकिन कब यदि उपासनाओं के प्रकरण में उपासना के अंगत्वेन रूपेण चिंतनीय जो मार्ग बताए गए हैं वे आपस में अत्यंत भिन्न हो वायु अग्नि इत्यादि सूर्य रश्मि संबंधादि रूप जो मार्ग बताए गए हैं उनका आपस में कोई संबंध न बनता हो बिल्कुल विपरीत हो तब तो ये जो मार्ग भेद की शंका की जा रही है वह उचित है अलग अलग मार्ग माना जा सकता है लेकिन इन सब उपासनाओं के प्रकरण में तत्तद उपासना के अंगत्व रूपे चिंतनीय जो बताए गए हैं वायु अग्नि, लोक आदि ये यदि अर्चिरादि मार्ग में से ही पर्व विशेष है अर्चिरादि मार्ग के ही ऐसा अर्चिरादि मार्ग में ही सन्निवेश इनका संभव हो यदि तो लोकादि को अलग मार्ग के रूप में कल्पना करना गौरव मात्र हो जाएगा और लाघव होगा कि अलग अलग उपासनाओं के अंगत्व रूपे न, चिंतनीय बताए गए जो वायवादी हैं उन्हें आरचीरादि के ही पर्व विशेष माना जाए और उन पर्व विशेषों से उन उपासनाओं में उपस्थित होगा यह जिस मार्ग के पर्व हैं वह पूरा मार्ग वो चिंतनीय होगा केवल वायु मात्र नहीं केवल अग्निलोक मात्र नहीं ऐसा मानना उचित हो जाएगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि अत्र उचय भवेत यदि अत्यंत भिन्ना एव श्रितय शू एक अनेक विशेषणा ब्रह्मलोक प्रपदनी केनचित विशेषण उपलक्षिता इति वदामः तो कहते हैं ये तो एक ही मार्ग हैं अनेक मार्ग नहीं है लेकिन उस एक ही मार्ग के विशेषण यानी पर्व अनेक हैं, इसलिए अनेक विशेषणा अनेक विशेषण वाला एक मार्ग है एक श्रृति है ब्रह्मलोक प्रपदनी ब्रह्मलोक प्रपदनी प्रपदनी का अर्थ है प्राप्त कराने वाली श्रृति यानी गति मार्ग एक ही है उसके अनेक विशेषण याने पर्व हैं कोचित कनचित विशेषणे न उपलक्षिता कोचित यानि कोचित उपासनायाम, कनचित विशेषण न उपलक्षिता कहीं अनेक विशेषण वाली पर्व वाली एक ही स्ति का किसी पर्व विशेष के द्वारा ग्रहण किया गया वह पर्व विशेष उपलक्षण होगा समस्त पर्व वाले उस मार्ग का कहीं वायु रूप पर्व का ग्रहण है तो कहीं लोक रूपी पर्व का ग्रहण है तो कहीं आ, सूर्य रश्मि संबंध रूप मार्ग का ग्रहण है क्या नाम वो पर्व का ग्रहण है इति वदामह वाम सर्वत्र एक देश प्रत्यभिज्ञात इतरेतर विशेषण विशेष भाव उपपत्ति के सर्वत्र तत्द विशेषण से उपलक्षित एक ही मार्ग क्यों मान रहे हो तो इसलिए कि सभी उपासना के प्रकरण में जो एक मार्ग गनेक पर्वों का ग्रहण हैं अलग अलग उनमें से जहाँ पर जिसका ग्रहण किया बाकी उपलक्षण विधेय उपस्थित होंगे उनमें विशेष से विशेषण भाव होगा और एक एक विशेषण जो है बाकी सबका उपस्थापक हो जाएगा एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम होता है ना उस न्याय से ये यह यहाँ पर कहा कि सर्वत्र एक देश प्रत्यभिज्ञानात् एक देश का ग्रहण हुआ तो पूरे एक देश, देशी का फिर ग्रहण हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा इतरेतर विशेषण विशेष भाव उपपत्ते तो प्रकरण भेदेपि ही विद्या एकत्वे भवति इतरेतर विशेषण उपसंहार अपि नाम तो उपस अल, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग विशेषणों का ग्रहण है तो प्रकरण भेद होने से अलग अलग प्रकरणस्थ विशेषणों का ग्रहण कैसे होगा उपलक्षण भी। इस प्रकार की जो शंका होगी इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि प्रकरण भेदेपि अलग अलग उपासनाओं का अलग अलग प्रकरण होने पर भी विद्य एक उपासना एक होने पर जैसे भवति इतरेतर विशेषण उपसंहार वत तो इतरेतर विशेषण अलग अलग प्रकरण में कही गई एक ही उपासना अलग अलग शाखा में कही गई तो फिर जैसे वहाँ पर गुणोपसंहार होता है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में बताया गया वो दृष्टान्त हो जाएगा बृहदारण्य उपनिषद की शांडिल्य विद्या और छांदोग्य की शांडिल्य विद्या बृहदारण्य की पंचाग्नि विद्या छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या इन में जैसे आ, अलग अलग कहीं गुण भेद हैं तो उपसंहार होता है छादोग्योक्त उपासना में जो गुण है उसका बृहदारण्यक में उपसंहार बृहदारण्य उक्त गुण का छांदोग्योक्त उपासना में उपसंहार ये गुणोपसंहार है ये दृष्टान्त है तो गुणोपसंहार न्याय से प्रकरण भेद होने पर भी और उपासना भेद होने पर भी जो अलग अलग विशेषण हैं उनका उपसंहार उस मार्ग का उपासना में हो जाएगा प्रकरण भेद ये अकिंचित कर हो जाएगा अप्रयोजक हो जाएगा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भवति इतरेतर विशेषण उपसंहारवत गति अपि भवति उपसंहवत गतिशेषा विद्याभे अंत गएक गभेदा चत्यभेद तो विद्या भेदेपि, विद्या का भेद होने पर भी गति एक देश प्रत्यभिज्ञात तो। गति यानि मार्ग उसका एक देश यानि एक पर्व उसका प्रत्यभिज्ञान होने से गंतव्य अभेदाच्य और दूसरा गंतव्य क्या है सभी उपासना से उपासनाएँ अलग अलग है लेकिन गंतव्य ब्रह्मलोक एक ही है तो गंतव्य एक होने से और एक देश प्रत्ययिज्ञान होने से पूरे मार्ग का उपस्थापन सब उपासनाओं में होगा इति गति अभेद एव यानी मार्ग एक ही होगा मार्ग भेद की शंका नहीं की जा सकती ये अ, आ, अत्र उच्चते से लेकर के यहाँ तक गति अभेद एव शंका का समाधान हुआ गति भेद विषय शंका सद इत्यादि से हुई थी उसका निराकरण अत्र उच्चते इत्यादि से किया गया और कहा गया कि गति अभेद एव मार्ग भिन्न भिन्न नहीं एक ही है समाधान भाष्य का अर्थ करते हैं टीकाकार एक वाक्य में एक मार्ग मार्गस्य अनेक अग्नि इति उक्ते लाघवात न मार्गभेद प्रत्यभिज्ञा सध्य समाधि शब्द का अर्थ है समाधान भाष्य पुजो तो समाधान भाष्य है उसका ये अर्थ निकलेगा क्या अर्थ निकलेगा कि एक ही मार्ग हैं उसके अग्नि अनेक विशेषण है पर्व है इसलिए एक मार्ग है ये मानना लाघव है अनेक मार्ग मानने की अपेक्षा तो लाघवात न मार्ग भेदा और प्रत्यभिज्ञान एक ही मार्ग के अलग अलग पर्व हैं अनेक उनमें से किसी उपासना में कोई पर्व विशेष का वाचक शब्द देख करके पूरे मार्ग की प्रतिविज्ञा होगी इसलिए भी मार्ग एक है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है तथा ही ते तेशु परा परावतो वसंती इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार गंतव्य ऐक्य विवृणति तथा एक हेतु ये, तो ये भी बताया था ना गंतव्य अभेदाच गति अभेद भाष्य में पूर्व वाक्य में था ना एक देश प्रत्यविख्या एक हेतु और दूसरा हेतु गंतव्यभेदात तो गंतव्य अभेद एक देश प्रत्यभिज्ञान का तो विवरण हो गया गंतव्य अभेद का विवरण नहीं हुआ उस गंतव्य अभेद रूप हेतु का विवरण किया जा रहा है गति अभेद सिद्ध करने के लिए दो हेतु बताए गए एक देश प्रत्ययिज्ञात्मक एक हेतु और दूसरा गंतव्य अभेद रूप एक हेतु तो गत्य गति प्रत्य गत्य एक देश प्रत्य गेश प्रत्ययिज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ गंतव्य अभेद हेतु का स्पष्टीकरण नहीं हुआ वह कर रहे हैं तथा ही इत्यादि से इसलिए टीकाकार ने लिखा कि गंतव्य ऐक्यम विवृणती गंतव्या का विवरण यानी स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान तो भाष्य में है कि तथा ते परा वसन्ति वसंती तस्वती शाश्वती साम सामणो जितिर या, या युष्टि ताम जितिम जयति ताम युष्टि तद एत ब्रह्म तत्र तत्र ब्रह्मलोक प्राप्ति लक्षणं तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अंद तद्रह्माक्षण प्रदर्श्य तो ते वसंती उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो अलग अलग उपासनाएं हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूता उन उपासनाओं के अनुष्ठाता अलग अलग उपासना का अनुष्ठान करने वाले उपासक ते शब्द से ग्राह्य है तेजु ब्रह्मलोकेशु परावत परावसंती तो ब्रह्मलोक में उपासनाओं के फलभूत ब्रह्मलोक में और उस ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कौन है तो परावान पराशब्द का अर्थ होता है दीर्घ संवत्सर ये जो आ, ब्रह्मा जी का जो संवत्सर है ना वो बहुत लंबा है बड़ा है मनुष्य के चारों युग दो बार आकर के बीच जाते हैं तो उनका एक दिन रात होता है दो हजार बार या चारो युग दो बार आकर के बीच जाते हैं हाँ तो 2000 बार आकर के बीत जाते हैं चारों युग तब एक दिन रात होता है और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष तो मनुष्य के ब्रह्मा जी के एक वर्ष में कई युग बीत जाते हैं 2000 को 30 से गुनेगे तो जो आएगा फिर उसको बारह से गुनेंगे तो जो आएगा उतने युग बीत जाएंगे तब एक वर्ष हो जाता है ब्रह्मा जी का उसे परा कहा जाता है परा शब्द का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक वर्ष तो परावत मतलब ऐसे सौ वर्ष वाली आयु है जिनकी वो है परावान वो है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी और परावत परा का हैं हिरण्यगर्भ के जो परा यानि अनेक संवत्सर है एक दो संवत्सर नहीं परा बहुवचन है ना अनेक संवत्सर वो कौन से पराशब्द से ब्रह्मा जी के संवत्सर लेना तो ब्रह्मा जी के अनेक संवर तक ब्रह्म लोकेशु वसंती के ते। ते वो ब्रह्म उपनिषद के द्वारा बताई गई अनेकों प्रकार की ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन भूत उपासना करने वाले उपासक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अनेक वर्षों तक निवास करते हैं परापरावतो वसंती और आगे कहते हैं थोड़ा ये जो पराशब्द का अर्थ टीका टिका में टीकाकार ने किया ना परावान और परा शब्द का उसके देखिए इस श्रुति का अर्थ टीका में परावतो यानी दीर्घायुष हिरण्य परावान कहा जाता है दीर्घ आयु वाला सबसे दीर्घ आयु है हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ दीर्घायु है दीर्घायु सह हिरण्यगर्भस्य से परा यानि दीर्घा समरा वसंती कार्य ब्रह्मणो याजिति जीति ही वो आगे दूसरा है ये इतना ही है हिरण्य हिरण्यगर्भ की के जो दीर्घ समय यानी तक तक आने को तक ब्रह्माजी के ब्रह्मलोक में उपासक रहते हैं ये ते तेजु ब्रह्मलोकेशु परा परावतो वसंती इस बृहदारण्य श्रुति का अर्थ निकलेगा आगे हैं तस्मिन वसंती शाश्वती समा ये भी प्रधारण उपनिषद के पांचवे अध्याय का वाक्य है पहला वाला छठवे अध्याय का था <coughs> तो तस्मिन यानी ब्रह्मलोक के उपासका शाश्वती समाह वसंती शाश्वती समाह का ब्रह्मलोक के अनेक संवत्सर जो पराशब्द का था अनेक संवत्सरो तक निवास करते हैं ब्रह्मलोक में आगे है कौशित ब्राह्मण उपनिषद का वाक्य सा या युष्टी ताम जितिम ब्रह्मणो जीतिर याुषि व्युते कहते तो हैं ब्रह्मलोक में गए हुए जो उपासक हैं वह उपासक क्या करता है ब्रह्मलोक में गया हुआ वह उपासक क्या करता है तो कहते हैं या ब्रह्मो जीती ब्रह्म का जो जय है ब्रह्मा जी का जो जय है ब्रह्मा जी का साहुज्य जिसको प्राप्त होता है वह ब्रह्मा जी का जो जय है उस जय को प्राप्त करता है जीती शब्द का अर्थ है जय भाव अर्थ में एक तीन प्रत्यय होने से ताम जितिम जयति या ब्रह्मणो जीती ताम जीतिम जयति और ब्रह्मणो या युष्टि युष्टि शब्द का अर्थ है व्याप्ति तो ब्रह्मा जी की जो व्याप्ति है उस व्याप्ति को प्राप्त करता है ताम युष्टिम वैष्णुत इस श्रुति का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया कि कार्य ब्रह्मणों ब्रह्मणों या युष्टि इसमें ब्रह्म शब्द कार्य ब्रह्म का यानी हिरण्य गर्भ का परामर्शक है या जीती यानी सर्वत्र जया ये पूरा ब्रह्मांड जो है हिरण्यगर्भ के आधिपत्य में है पूरे ब्रह्मांड के संसार के अधिपति हैं हिरण्यगर्भ गर्भ इसलिए हिरण्य रूपी अधिपति का सर्वत्र जय ही होगा ना जो चाहेंगे वही होगा संसार में संसार के अधिपति होने से तो ये है ब्रह्मा की जीती सर्वत्र जय और युष्टि शब्द का अर्थ करते युष्टिर्व्याप्ति ही ताम लभते इत्यर्थ वो ब्रह्मा जी का जय और ब्रह्मा जी का जो व्यापन है व्याप्ति है उसको प्राप्त करते हैं तद याष्य में है एक ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य अनुविन्दति ये हैं छांदोग्य उपनिषद का वाक्य कि ब्रह्मचर्य रूप साधन से ब्रह्मलोक को जो प्राप्त करता है तत्र, तत्र तदेव एकम फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति लक्षणम प्रदर्शते दहर विद्या से भी ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति बताई गई तो कौशित की उपनिषद में बताई गई जो विद्या है उसका भी फल ब्रह्मलोक ही बृहदारणिक उपनिषद में भी जो अलग अलग उपासनाएं बताई गई उनका फल भी एक ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही बताया गया इस प्रकार यह गंतव्य ऐक्य है गंतव्य अभेद बताना था ना? जो भाष्य में था गंतव्यादाच्य पूर्व में उसका यह विवरण हो गया आगे हैं अवधारणम इत्यादि वाक्य इति रहा इत्यादि वाक्यारण भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक प्रकार से जो मार्ग भेद की आशंका हुई थी उसका समाधान यहां तक हो गया तत्प्रतिते इसकी व्याख्या हो गई अब पूर्व पक्षी ने मार्ग भेद न मानने पर अनेक पर्व वाला एक ही अर्चिराधि मार्ग मानने पर जो जो आपत्तियां बताई थी अनिष्टापत्ति उनष्टियों को भी दूर करना पड़ेगा न उन आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है यत्तु इत्यादि से अनुवाद करके इसलिए का अवतरण है टीका में एवं गंतव्य ऐक्यवत प्रत्यभिज्ञया मार्ग ऐक्य निश्चयात प्रकरण भेदो अप्रयोजक उक्त तो इस प्रकार गंतव्य ऐक्य के तरह प्रत्यभिज्ञा से मार्ग ऐक्य निश्चय भी हो जाता है तो जो प्रकरण भेद हैं वह मार्ग भेद करने में प्रयोजक नहीं है हेतु नहीं है वह अप्रयोजक होगा यानी मार्ग भेद का निश्चायक नहीं होगा प्रकरण भेद ये बता दिया गया अब आगे वाले वाक्य से क्या बताना है तो कहते सम प्रति एवकार त्वरा वचन गतिम आह तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था मार्ग एक मानने पर जो तई रेव रश्मि भी यहाँ अथ रेव रश्मि भी में जो एव कार था वह बाधित होगा और ये जो त्वरा वचन है स यावत क्षिपेन मन इत्यादि वह भी बाधित होगा एक मार्ग मानेंगे तो अनेक मार्ग मानने पर कार का व्यावर्त्य बाकी मार्ग हो जाएंगे और त्वरा वचन भी बताएगा कि अन्य मार्ग की अपेक्षा इस मार्ग से जाने वाला उपासक ब्रह्मलोक में शीघ्र पहुंचता है और एक ही मार्ग होगा तो फिर तोरा वचन भी बाधित होगा एवं कार्य नहीं मिलेगा ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके समाधान किया जा रहा बताया जा रहा है एक मार्ग मानने पर भी अवधारण भी सार्थक होगा और त्वरा वचन भी सार्थक होगा भाष्य में है यू इति अवधारण अर्चिरादि आश्रयने न इति सी ये दोष इत्यादि से अवधारण के अनौचित्य का जो आक्षेप किया गया था उसका अनुवाद कर दिया अवधारण बारित होगा करके जो आक्षेप था अब उसका कहते नए नैश दोष ये अवधारण श्रुति गलत हो जाएगी एक ही मार्ग मानने पर ये नहीं कह सकते ये कहा जा रहा क्यों तो कहते रश्मि प्राप्ति परत्वात अस्य ये अशकारस्य जो यवकार है वो बताता है कि अर्चिरादि मार्ग से जाने वाला चाहे दिन में शरीर छोड़े या रात में शरीर छोड़े सूर्य रश्मि से उसका संबंध होता ही होता है इतना मात्र एवकार का अर्थ है वो बताएगा सूर्य रश्मि संबंध भावी है अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले को इतने अर्थक मात्र एवकार होने से वह सार्थक बन जाता तो रश्मि प्राप्ति पर एव एव एव शब्दों रश्मि प्रापयितुम अर्ति अर्चिरादी कहते एक एवकार रश्मि का प्रापक भी हो अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले को बता दे कि वो रश्मि को प्राप्त करता और अर्चिरादि का व्यावर्तक भी हो ये दो अर्थ एक कार के नहीं निकल सकते एक वाक्य में या तो रश्मि की प्राप्ति दिखाएगा या तो अर्चिरादि का व्यावर्तक होगा तो सिद्धांत ही कह रहे हैं वो रश्मि का प्रापक है ये वार इसलिए सार्थक हो गया निरर्थक नहीं रश्मि संबंध एव अयम अवधार्य थे द्रष्टव्यम इसलिए एवं कार के द्वारा अवधारण किया जा रहा है रश्मि संबंध का अर्चिरादि का व्यावर्तन नहीं किया जा रहा है रश्मि संबंध का अवधारण हो रहा है ब्रह्मलोक जाने वाला जरूर सूर्य रश्मि संबंधी होता है इतना मात्र उसका अर्थ है त्वराचन के विषय में भी कह रहे हैं कि त्वरा तु तो अर्चिरादी अपि गरापेक्षा शीघ्रथत्वाद न उपरुध्यत तो कहते हैं ये जो त्वरा वचन है स यावन क्षेपेन्म इत्यादि अर्चिरादि मार्ग एक मनने पर भी सार्थक हो जाता है उसको लेकर के कि गंतव्यांतर की अपेक्षा वह शीघ्र पहुंचता है आदित्य में कहीं प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती वहां तक का मार्ग जो है कहीं जाम नहीं होता कुछ नहीं होता वो जितने भी रफ्तार से गाड़ी चलानी हो चला सकते हैं और पहुंचा सकता है और वहां जाकर के विद्युत लोक में तो अमानव पुरुष की प्रतीक्षा करनी होती है और फिर अमानव पुरुष आकर के ले जाता है ये कहा गया तो इसलिए गंतव्यंतर की अपेक्षा सूर्य में यानी सूर्य तक शीघ्र गमन होता है मार्ग वही है लेकिन वहां तक शीघ्रता से पहुंचाते हैं बाकी जो है थोड़ा समय लगता है। इसको लेकर के त्वरा वन सार्थक हो जाएगा तो तोरा वचनं तु अर्चिरादि अपेक्षायाम अपि गंतव्यान्तर अपेक्षा सैग्रथत्वात न उपर वो बाधित नहीं हो पाएगा थोड़ी टीका है इसको देखिए इत्यादि ना के बाद रात्रो स्पष्ट रश्मि अभाविदुषो रश्मि योग प्राप्त रश्मि अयोग प्राप्त हो तन निराशाथम एवकारो नान्य व्यावृत्यर्थ अयोग व्यवच्छेदार्थ है वो यानी रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक को स्पष्ट रूप से रात में सूर्य रश्मियां न होने से शंका होती है ये सूर्य रश्मि संबंध होगा कि नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर रश्मिया नहीं है इस प्रकार की शंका होती है उस शंका का व्यावर तक हो जाता है, एवकार। वो बताता है कि रात में शरीर छोड़ने पर भी उपासक को जरूर सूर्य रश्मि संबंध होता है यथा लौकिक मार्गे विलंब तथा अर्चिरादो तो मार्ग की अपेक्षा मार्ग तो एक ही है ब्रह्म जाने वाला लेकिन कहते हैं कि अन्य यथा लौकिक मार्गे विलंब तो लौकिक मार्ग में जैसा विलंब है ऐसा अर्चिरादी मार्ग में विलंब नहीं होता स्वर्गा लोक में पहुंचाने वाला जो मार्ग है वहां पर तो थोड़ा विलंब हो सकता है तृतीय मार्ग में भी विलंब हो सकता है दक्षिणाय मार्ग में भी विलंब हो सकता है लेकिन अर्चिरादी मार्ग में विलंब नहीं इसको लेकर के भी यह त्वरा वचन सार्थक हो जाएगा अब अपीच इत्यादि का अवतरण है टीका में आ? यथा लौकिक मार्ग यही तो बताया पर भाष्य में अच्छा यथा निमिष मात्रेन अत्र आगम्यते इति हाँ ये दृष्टांत है कि ये कहा जाता है कि निमेश मात्र आगम्य थे हाँ बस अभी आता हूं जैसे कहा जाता है, है। अभी यहाँ आ रहा ता मतलब है बाकी की अपेक्षा बाकी जगह तो थोड़ा भी लंबे से पहुंचूंगा यहाँ शीघ्र ही आ रहा हूं ऐसे ही ब्रह्मलोक में वो शीघ्र पहुंचता है अर्थिराधि मार्ग की अपेक्षा अर्थिराधी मार्ग में बाकी मार्ग की अपेक्षा शीघ्र पहुंच जाता है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं